भागवत महापुराण दशम स्कन्ध अथ सप्ततीतमोध्याय भगवान श्रीकृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना श्रीशोकुवाच अथो स्योपवित्ताया कुक्टा कुपन् तो गृहतकर्माधव्यो बिहातुरा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 गाज स्व स्व निद्राणी मंदा भी उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भिन्न भिन्न वायु बहने लगती भोरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते पक्षियों की नींद उचट जाती और वे वंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरों करने लगते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 ब्राह्मण मुहूर्त उत्थायप्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मान तमस परम भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था एक स्वयं ज्योतिरन्यम अव्यय स संसया निरस्त कल ब्रह्माख्यम सेोद्भवनासहतुभ सशक्तिर्लक्षित भाव निर्मृति परीक्षित भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है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 और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती इसी से प्रकाश प्रकाशक भाव उसमें नहीं है जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण भूता, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्तारूप और आनंद स्वरूप है उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है भगवान श्रीकृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते अथा प्लुत मले यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय सी चकार संध्योपगमादिता नलो ब्रह्म ज जापवाग्य इसके बाद वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़ कर, कर यथाविधि नित्यकर्म संध्या बंदन आदि करते इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते क्यों न हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं उपस्थायाकमुद्यंतम तर्पयत्वात्मन कला देवानाण्य चात्मान इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्यों पर स्थान करते और अपने कला रूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा करते धेनु नाम रुक्म नाम साधीनाम मोक्तृम पयस्वनी घृष्णीनाम समा सुहासाम इसके बाद परम मनस्पी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल व्या व्यायी हुई बक्षणों वाली सीधी शांत गौवों का दान करते उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती में सोना और खूर में चांदी मर दी जाती दुप्य खुराग्राणाम छो मजिन तलई तिलय सह अलंकृत विप्रेभ्यो बद्वम बध्वम धि दिरे, दिरे वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृग चरम और तिल के साथ प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गवें इस प्रकार दान करते गो विप्रदेवता वृद्ध सर्वशः नमस्कृत्यात्म संभूति मंगला तर अपनी रूप गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते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 अंगराग से अपने को आभूषित करते जम तथा दर्शम गोवृषद्विजदेवता कामर्ण पौरातपुरचारिण प्रदाप्य प्रकृति कामय प्रतोष्य प्रत्यानंदत इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारबिंद देखते गाय बैल ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते फिर पुरवासी और अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सब को प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते सम्विभागृत हो वे प्राण सुहृद प्रकृति हृदा तथा स्वयं वे पुष्पमाला तांबुल चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण स्वजन संबंधी मंत्री मंत्री और रानियों को भाग देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम मिलाते लाते ताबत सुतानी यदनम परमाद्भुत सुग्रीवाद्य हे युक्त प्रणमयावस्थित्रत भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जिता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता गृहत्वा पाढ़िना पाढ़ी सारथे तमरथा रुखथ सा त्यक्त युद्ध वसंतुक्त पूर्वाद्रिम्यु भास्कर गृहत्वाड़ी सारथे समुद्ध वसंयुक्त पूर्वाद्रिम्यु भास्कर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सातिकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं इक्षितोन्तपुर स्त्रीण सवृढ़ेम अभिक्षित्रा विशिष्टो निर निरग निर्गान जातहासो हरण बन उस समय रनिवास की स्त्रियाँ लज्जा एवं प्रेम से भरी चित्वन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते सुधर्माक्षा सभा सर्व विष्णुभि परिवारिता सद्याष्टान न संत्यंग सड़ोर्मय परीक्षित तनंतर भगवान श्रीकृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते उस सभा की ऐसी महिमा है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 सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते उनके अंग कांति से दिशाएँ प्रकाशित होती रहती उस समय यदवंशी वीरों के बीच में यदवंशरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभामान होते हैं तत्रोपम्त्रिणों राजन हास्य रसैर्भुम उपतस्थो नटाचार्य नर्तक्यतांडवी पृथक परीक्षित सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करते हैं मृदंगवीणा मुजवेणुतालंदरस्वैह नुर्जगुस्तुष्टुष्ट सुत मागध वंदि उस समय मृदंग वीणा पखावज बाँसुरी झान और शंख बजने लगते और सूत मागध तथा बंदे नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते तत्र हृब्राह्मणा के चेदा सेना पूर्वा पुण्यजशा चाकथय कथा कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन कृति नरपतियों के चरित्र कह कह कर सुनाते तत्र पुरशो राजगत पूर्व दर्शन विज्ञापि भगवते प्रतिहारे प्रवेशिता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 ये च दिग्विजय तस्तिमय नृपाह तेना सन्न दिरी भ्रज उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे जिनकी संख्या बीस थी जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया कृष्ण क्रिष्न कृष्णा प्रमेम प्रपन्न भय भरण जामो भोथग सचिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप मन और वाणी के अगोचर हैं जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय पाप आप नष्ट कर देते हैं प्रभो हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं लोको भी कर्म निरत कुशले प्रमत्त कर्मण्यय तदुदित स्वयं यस्तावध्य बलवानी जीवितासा सद्याचाज नमो तस्मी भगवान अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं परंतु आप बड़े बलवान हैं आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं लोके भवान जगदिन्यावतीर्ण सद्रक्ष सद्रक्षणा खलन ग्रहणा चाल्य यमति आप जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं यह बात हमारी समझ में नहीं आती यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए स्वप्नायुत नृपसुखम परतंत्रमी मृतक यहादा क्लेश प्रभो हम जानते हैं कि राजापने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहे तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुक्ष और असत हैं साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भाव ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग कर दिया है सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं कहरा बद्धान तनो भवान प्रणत कुशोकहराग्रो बगधा जय करम पाषादी भवले मृगरा निभा भगवान आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोहों को नष्ट कर देने वाले हैं इसलिए आप ही जरा संधरूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए प्रभोग यह अकेला ही दस हजार हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए हैं जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे यो वही त्वया कृत्त चक्र भग्नो मृदे खलुभवंत चक्रपाणे आपने अठारह बार जरासन से युद्ध किया और सत्रह बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया हम जानते हैं कि आपकी शक्ति आपकी बल पौरुष अनंत है फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है हे अजीत अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं आपकी प्रजा हैं अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए दूतवाच माग समृद्धा भगव दर्शन कांक्ष प्रपन्ना पाद मूलम ते दीनाधीयता दूत ने कहा भगवान जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है वे आपके चरण कमलों के शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए राजदूते परम ंग जटाभारम प्रादुरासी यथा रविही जी कहते हैं परीक्षित राजाओं का दूत इस प्रकार कही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्सी नारद जी वहाँ आ पहुंचे उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों तम दृष्टवा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वरे व मंद उत्थित श्रृष्ण सान ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे सभा जय्वा विधिवत्ता सद बभा से सुनृतर्वाक्य श्रद्धया तर्पन्म जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तब भगवान ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर मधुरवाणी से बोले अपि स्वेदध्यलोका तयाण अकुतो भय नन भोजान भगवत लोकान् पर्यटको तो गुण देवर्षे इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है नितम किंचित लोके स्वीश्वर करतु अथ प्रेक्षा महे युष महान ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हो अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं श्री नार्वाच दृष्टवा दृष्टा बहुसो ते बहुशो दूरत माया विभो विश्व मूते सुभूमश्चरता सत्य भे वन वु न देवर्सिंह नारद जी ने कहा सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते प्रभो आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है लोगों के दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है इससे आप को वे नहीं देख पाते मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है इसलिए आप जो यो अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है तवे हितम को साधु वेधितम समाये यद विद्यमान आत्मतया अवभाषे तस्मय नमस्ते स्वभिलक्षण आत्मरे भगवान आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है आप कब क्या करना चाहते हैं यह बात भली भांति कौन समझ सकता है आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूं। जीव से संसर तो विमोक्षण न जान नो नहावतारे स्वयथ प्रदीपक प्राज्वाल यमहम प्रपद्ये शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर कर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीलावतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ अथा प्यास्राव ये ब्रह्म नरलोक विनम्भरम भक्तस्य भक्त प्रभो आप स्वयं परब्रह्म ब्रह्म हैं तथापि मनुष्यों के इसी लीला का नाट्य करते रहते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं यह बात मैं आपको सुनाता हूँ यक्षत ताम मखेन्द्रेण राजसूय पांडव पारमेष कामो नृपते तदम भवान अनुमोदता इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसू के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं आप कृपा करके उनके इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए तस्म देव क्रतुहरे भगव सुरादय दे समय सन्ते राजस्विन भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे श्रवणा कीर्तनात् ध्याना पूयते हीन तव ब्रह्मा मय से सी मुते ख्याम प्रभु आप स्वयं विज्ञानानंद घन ब्रह्म हैं आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या यश्यालम दिव्यस प्रतिषाऊचते भुवन मंगल दिग्विता दिव्योगाधो तंगे तिचे चरणामिभुवन मंगल आपकी निर्मल कृति समस्त में छा रही है तथा स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकनी पाताल में भोगवती और मृतलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है श्री शोक त्र ते स्वात्म पक्षे स्वगृहणीयाम तत्व स्वात्म पक्षे स्वगृहण विजिगीषयाम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सभा में जितने बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरा संध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुरा कर बड़ी मिट्ठीवाड़ी में उद्धव जी से कहा श्री भगवान वाच तम भी न परम चक्षुष तथात्र तथा अनुष्ठेयम सदमा करवा मत भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव तुम मेरे हितय से हो शुभ संति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो इसीलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे इित्योपन्त्रो भर्ताम सर्वज्ञेना मुग्धवत निशम श्रेषाधाया उद्धव प्रत्यभाषत जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान अंज, की भांति सलाह पूछ रहे हैं तवे उनकी आज्ञा शुरू करके बोले श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा शेतायाँ दसम स्कंधे उत्तराधे भगवद्न विचारे सप्तम